श्री गर्गसंहिता श्री वृंदावन खंड सत्रहवा अध्याय श्री कृष्ण का गोप देवी के रूप से ऋषभानु भवन में जाकर श्री राधा से मिलना राजा बहुलास बोले उन्हें श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन आघाता नहीं ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमणों को तृप्ति नहीं होती ब्रह्मन तपोधन श्री कृष्ण पत्नी राजेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए श्री नारद जी ने कहा राजन श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण ऋद्भानुपुर में गए उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया था चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झनकार हो रही थी कटी की कर्धनी में लगी हुई छुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनकनाहट सुनाई पड़ती थी उंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी कलाइयों में रत्नजटित कंगन बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्षस्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे बाल रवि के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश पासों की बेड़ी रत्ना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था नासिका में मोती की बुलांक हिल रही थी शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अड़कों के समान ही श्याम थी ऐसा रूप धारण करके श्रीहरि ने रिजभानु के मंदिर को देखा खाई और प्रकोटों से युक्त वह ब्रजभान भवन चार दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान वाले गजराज झूमते थे जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेघशाली एवं हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले असलों से शोभा पा रहा था नरेश्वर सबस्सा गाँवों के समुदाय तथा धन धुरंधर वृषभवृंद विंदते भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी बहुत से गोपाल वहाँ वंशी और वेद धारण किए गीत गा रहे थे माया में युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतपुर में प्रविष्ट हुए जहाँ कोट्य सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खम्भों की पंक्तियाँ प्रकाश फैला रही थी वहाँ के रत्न आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थीं वीणा ताल और मृदंग आदि बाजे बजाते हुए वे मनोहारिणी गोप सुंदरियाँ फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी उस अंतपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी उसके भीतर अनार कु मंदार नींबू तथा अन्य ऊँचे ऊँचे वृक्ष लहला रहे थे केतकी मालती और माधवी लताएँ उस उपवन को सुशोभित करती थी वही श्री राधा का निकुंज था जिसमें कल्प के पुष्पों की सुगंध भरी थी नृपेश्वर उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे वहां शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी जो सहस्त्र जल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल मादा कोकिल मोर सारस और शुक पक्षी मीठी आवाज में कूद रहे थे वहाँ फूलों की सहस्त्रों सयाए सज्जित थी और पानी की हजारों नहरें बह रही थी वहाँ के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे बाल बालसूरी के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करुणों सुंदरमुखी सखिया वहाँ श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर में टहल रही थी वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था वहां की भूमि पर पर्वतीय पुष्प जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लाव इतने अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहाँ पाँव रखने पर गुल्फ अर्थात खुट्टी तक का भाग ढक जाता था मालती के मकरंदों की बूंदें वहां झरती रहती थी ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी एवं कृषांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणार बिंदों का संचालन करती हुई घूम रही थी मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को विष्भानुनंदिनी श्री राधा ने देखा उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गई जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया अर्थात अगवानी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन अर्थात आदर सत्कार आरंभ किया श्री राधा बोली सुंदरी सखी तुम्हारा स्वागत है मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ तुम स्वतः आज यहाँ आ गई यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता शुभ्रु जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वह नगर निश्चय ही धन्य है देवी अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए तुम अपनी बाकी चितवन सुंदर दीप्ति मधुरवाणी मनोहर मुस्कान चार ढाल और आप से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो सुबह तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो यदि न आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए हे कि तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि मेरे प्रियतम श्री व्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है अतः तुम मेरे पास रहो जैसे भौजाई अपनी ननंद को प्यार करती है उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूँगी श्री नारद जी कहते राजन यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नैनी राधा से इस प्रकार कहा श्री भगवान बोले रंभोरू नंदनगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है मेरा नाम गोप देवी है मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुणमाधुरी का वर्णन सुना है अतःे चंचल लोचन वाली सुंदरी मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ कमल लोचने जहाँ ललित लवंग लता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है जहाँ के गुंजान निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों देख लिया इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं होगी श्री नारद जी कहते हैं मिथलेश्वर इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे पुष्प में कंदुक अर्थात गेंद के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे राजन कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा गोप देवी बोली ब्रजेश्वरी नंद नंदन नंद नगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है अतः जाती हूँ कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊँगी इसमें संशय नहीं है श्री नारद जी कहते हैं राजन गोप देवी की यह बात सुनकर रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंशों की धारा बह चली वे रोमांच तथा हर्षोद्गम के भाव से आवृत्त हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी यह देख वहां सखियां सशंक हो गई और तुरंत व्यजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा गोप देवी बोली राधिके मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी तुम चिंता न करो यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय गोरस और अपने भाई की सुगंधा है नारद जी कहते हैं नृपेश्वर योग कर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्रीहरि राधा को धीरज बंधा कर श्री नंद गोकुल नंदगांव में चले गए इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री राधा कृष्ण संगम नामक सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ